तो इसके एक्सपीरियंस खूब अच्छे रहे मेरे तो अब मोटे तौर पर मैं जो खेती करता हूँ उसमें है गेहूँ चना सरसों इस टाइप की खेती हैं दाल है तो मेरा बंसी का उत्पादन पिछली बार बारह क्विंटल रहा था चौदह क्विंटल प्रति एकड़ काला गेहूँ रहा काला गेहूँ की प्रोडक्शन सबसे अच्छी लगती है मेरे को तो और लगभग सोना मोती का था नौ क्विंटल के आसपास चना है चने की भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है नौ क्विंटल के आसपास है मैं एक दो चीज़ों पर बात करूं कि यहाँ पर थोड़ा मैं कोई मुद्दा नहीं बनाता है बाकी थोड़ी देर पहले बात उठी थी कि एक किसान बोलता है कि इसमें कीट आते हैं दूसरा बोलता है नहीं आते ये हमारी मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि हमने क्रॉप किस टाइप के लगाई किसी को नॉलेज है बहुत ज़्यादा कि इस क्रॉप के साथ ये लगाएंगे तो कीट नहीं आएँगे और किसी को नहीं है तो उसके खेत में आ जाएंगे बात रही प्रोडक्शन की अगर प्रोडक्शन में जैविक में हम आए हैं अत चना लगा दिया हमने चना लगा दिया तो पैदावार कम थोड़ी होगी पैदावार उतनी हो जाएगी और फिर एक हम कॉस्ट का हिसाब लगाएं उसका अगर बंसी गेहूं 10 क्विंटल भी होता है किसी को तो एक उनतीस सतसठ के साथ कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं हम उसकी प्रोडक्शन तो पचास हज़ार की है तो उसका तो पच्चीस क्विंटल हो गया ही तो इस मामले में मैंने मैंने दो में शुरू की थी खेती 2017 में पहली बार मैं देखने के लिए फार्म गया था शेलंगा में डॉक्टर भीम सिंह डागर हैं शायद हाँ भीम सिंह डागर जी हैं हाँ मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला और मैं उदास होकर आया था मैंने सोचा कि उनने मेरे को कोऑपरेट नहीं किया लेकिन मैं चार साल की खेती करने के बाद मेरे को अनुभव हुआ कि मेरे पर्सन ही ऐसे नहीं थे कि जिनके वो जवाब दें क्योंकि मैं जैविक खेती एक घंटे में सीखने गया था जो कि उनके पास ऐसा कोई फार्मूला था नहीं कि वह एक घंटे में मेरे को जैविक खेती सिखा दें बाद में मैं उनसे संपर्क में भी रहा डॉक्टर साहब के संपर्क में रहा और काफ़ी कुछ क्या आज जो उनने बताई थी वो चीज़ें फर्स्ट टाइम उनने मेरे को वेस्ट डिकम्पोजर की क्यों ये सोचा ठीक है अभी आए हैं वेस्ट डिकम्पोजर दिया था एक वो कुदरती खेती की बुक दी थी काफ़ी हेल्प हुई थी उससे उससे मेरी आप कितने एकड़ में कर रहे हैं मैं छः एकड़ में करता हूँ जी आपके पास कुल जमीन कितनी है कुल जमीन सोलह एकड़ एक है लेकिन मेरा जो एरिया है उसमें दस एकड़ एक, एक तरफ जिसमें पानी की कमी थी डॉक्टर साहब अब मैंने ट्यूबवेल बनाए हैं उसमें और छ एकड़ एक मेरा नहरी पानी है उसमें मैं छह एकड़ एक में जैविक खेती करता हूं हाँ जी छह एकड़ एक में सारा नहरी है बिल्कुल मेरे खेत में नहर है और पानी की ए, कोई कमी नहीं है मेरे पास अठानवे टु टु हाँ जी एक मिनट सवाल पूछ रहे हैं आपसे कुछ पशु कितने हैं आपके पास मेरे पास तीन भैंस और एक गाय है और मैं मेरी पोस्टिंग है मेरे गांव से चार किलोमीटर दूर वहाँ पर गौशाला है मैं कोई बात नहीं कोई कोई कोई बात नहीं नहीं श्यांत उस गौशाला में मेरा टाइप है पाँच रुपये लीटर उस गौशाला के जो सर्वेंट हैं वो मेरे को गोमूत्र प्रोवाइड करवाते हैं मैं एक के पचास लीटर के रख के आता हूँ दूसरी उठा लेता हूँ और घन जीवामृत भी बहुत ज़्यादा बनाता हूँ मैं जीवामृत घन जीवामृत यही मुख्य रूप से डालता हूँ एनी अदर क्वेश्चन प्लीज अब सब जिलों से एक एक किसान हो गए हैं जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि दो किस्म के किसान हैं वास्तव में कुछ जिनको केमिकल से कम पैदावार मिलती है उनके भी हम सवाल लेंगे